कर्मयोग स्वामी विवेकानंद अपने अपने कर्म क्षेत्र में सब बड़े हैं उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं कहनी चाहिए उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं ऐसे विषय वह गुप्त ही रखे यही उसका धर्म है यह केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह दुर्नीत पारायण कहा जा सकता है गृहस्थ सारे समाज की नीव सदृश है वही मुख्य धन उपार्जन कर, हर, करने वाला होता है निर्धन दुर्बल स्त्री बच्चे आदि जो सब कार्य करने योग्य नहीं हैं वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं अतः गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वह अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा न सोचे कि वह अपने आदर्शानुसार कार्य नहीं कर रहा है इसी कारण जुगप्रवृत्तौ निश्चित गुरुना लघ्ना चापी यशस्वी यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़ चित्त व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है विद्या धन यथो यथोधर्मा यमान उपार्जिये व्यसनम चाहता संगम मिथ्याद्रोहम परित्यजिए उसे चाहिए कि वह यत्नपूर्वक विद्या धन और यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन दूत क्रीड़ा आदि कुसंग मिथ्या एवं परद्रोह का परित्याग करे उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए यही उसका कर्तव्य है और यदि वह अपने इस कर्तव्य को नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वह दुर्नीतिपरायण एवं निकम्मा है यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला है क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं यदि वह यथेष्ट धन उपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो यह सभ्यता ये अनाथ आश्रम और ये हवेलियाँ कहाँ से आती ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है क्योंकि यह धन वितरण के लिए ही होता है गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है उसी प्रकार एक गृहस्थ के भी सदुपाय तथा सदुप्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सबके प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं भेद है केवल प्रकाश के रूप भर दे भर में बहुत देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं इसका हल यही होता है कि उन्हें फिर अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है फिर अवस्था अवस्थानुगता चेष्टा समया अनुगता क्रिया तस्माद्य कर्म समाचरेत प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए एक समय जिसमें असफलता हुई है संभव है उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए सत्यम मृदो धीरो वाक्यम हितकरम हितकर आत्मोत्कर्षम तदा निंदा परेशा परिवर्जयेत धीर गृहस्थ को सत्य मृदो प्रिय तथा हितकर वचन भूलने चाहिए वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे जलाशया वृक्षाश्च विश्राम सेतो गृहध्वनि श्तो प्रतिष्ठितोकत्र तो जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है वृक्ष लगाता है धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण कराता है वह तीनों लोगों को जीत लेता है बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है इन सब कर्मों को करने वाला भी उसी की ओर अग्रसर होता रहता है ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्मयोग संबंधी इन नित्य वाक्यों को कार्य रूप में परिणित करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है सर्वदा क्रियाशील रह कर रहना कर्मयोग का एक अंग है यही गृहस्थ का कर्तव्य है उक्त तंत्र ग्रंथ में एक और श्लोक इस प्रकार है न विभेतिरणाद्यो वही संग्रामे प्यपरांग धर्मयुद्धे मृतो वीते नो खो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु हो को प्राप्त होता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगीजन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है इससे यह स्पष्ट इस है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वह दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं भी हो सकता परंतु साथ ही शास्त्र किसी ने के भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते विभिन्न देश काल तथा तो पात्र के अनुसार कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहें उसी के उपयोगी कर्तव्य हमें करने चाहिए इन सब से हमें एक भाव यह मिलता है कि दुर्बलता मात्र की सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है हमारे दर्शन धर्म अथवा कर्म के भीतर हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है यदि तुम वेदों को पढ़ो तो देखोगे कि उसमें ना भयेत। अभी ही अर्थात किसी से भी डरना नहीं चाहिए यह बात बार बार कथित हुई है यह दुर्बलता का चिन्ह है और यह दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लेती है इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वरों में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है एक राजा था उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव एक प्रश्न पूछा करता था संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों का पालन करता है वह श्रेष्ठ है अनेक विद्वान लोगों ने उनके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्मपरायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आशा आज्ञा दी अंत में एक तरुण सन्यासी आए राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया सन्यासी ने कहा हे राजन अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं कोई भी कम नहीं है राजा ने उसका प्रमाण मांगा सन्यासी ने उत्तर दिया हाँ मैं इसे सिद्ध कर दूँगा परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूँगा राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया वह उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी लोग सर्सकों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी उपरयुक्त राजा तथा सन्यासी भी यह सब देखने के लिए वहाँ खड़े हो गए घोषणा करने वाले ने चिल्लार कर कहा इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारत में एक पुराना रिवाज था अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी कोई अत्यंत विद्वान और अत्यंत धनवान आदि आदि अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे कभी कभी उन राजकुमारों को भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा यह दर्शाते थे कि उन्हीं का वर्ण किया जाए राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था वह उन सब के सामने जाते तथा उनका गुणगान सुनती यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वह अपने वाहकों से कहती आगे बढ़ो और उसके पश्चात उस नापसंद राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वह उसके गले में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था जिस देश में राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था यह राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके सिवा उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही न था कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था अन्य सभी अवसरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे राजकुमारी रत्नजटित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा इतने ही में वहाँ एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुँचा वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो वह आकार आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और जो ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा तो ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और यह कहते हुए छी छी यह क्या उसे फेंक दिया उसने कहा मैं सन्यासी हूं मुझे विवाह से क्या प्रयोजन उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा है अतः उसने उससे कहा देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकाल फेंक दी और कहा छी, यह सब क्या झंझट है मुझे विवाह से क्या मतलब और यह कहकर वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी नहीं तो प्राण त्याग दूंगी और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने जो राजा को यहाँ लाए थे राजा से कहा राजन चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चलें। निदान वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे वह युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था कई मिल निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों तरुण सन्यासी उस वन से भली बहुत परिचित था तथा वहाँ के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था वह एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया राजकुमारी उसे फिर देख न सकी उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मालूम था इतने में यह राजा और सन्यासी उसके पास आए और उसे कहा बेटी रोहमत हम तुम्हें इस जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं यही एक बड़ा पेड़ है आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी नर चिड़िया उसकी स्त्री तथा उसके तीन बच्चे रहते थे उस नर चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन तीन लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा देखो हमारे यहाँ ये लोग अतीथि हैं जाड़े का मौसम है हम लोग क्या करें हमारे पास आग तो है नहीं यह कहकर उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोट में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया उन्होंने इसमें लकड़ी लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली परंतु नर चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ उसने अपनी स्त्री से फिर कहा बताओ अब हमें क्या करना चाहिए ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर पर आए उसे हम भोजन कराए जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए मैं उन्हें अपना यह शरीर ही दे दूँगा ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भून गया अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा उसे बचाने का यत्न भी किया परंतु बचा न सके उस नर चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा यह तो तीन लोग हैं इनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं पत्नी के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रम को मैं व्यर्थ न जाने दूँ ये मेरा भी शरीर ले लें और ऐसा कहकर वह भी आग में गिर गई और भून गई इसके बाद जब उन तीन छोटे बच्चों ने देखा कि उन अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त न होगा तो उन्होंने आपस में कहा हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया परंतु फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें हमें अपने शरीर भी दे देना चाहिए और यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे रात को वे बिना भोजन किए ही रहे प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई तब सन्यासी ने राजा से कहा देखो राजन तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जिसके लिए वह परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी तृणवत्त यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता